शिवपुराण कैलाश संहिता वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके तीन बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर कर हो बारंबार शास्त्रांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्त्रोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले मुने मैं तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा कल्याण हो आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ तुम योगियों में प्रधान सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रिय हो इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे बीत महर्षि याचना करे तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं ब्रह्मण यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। इस स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावरित हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा वामदेव बोले भगवान आप परमेश्वर हैं अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं सर्वज्ञ सर्वकर्ता संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं हम साधारण जीव हैं आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं महाप्राज्य मैं कितार्थ हूँ कर्णमात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे प्रणो सबसे उत्तम मंत्र है वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है पशुओं जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं ओम इति ओम ओम इतिदम सर्वम ओंकार ही यह प्रत्यक्ष देखने वाला समस्त जगत है यह सनातन श्रुति का कथन है ओम इति ब्रह्म अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्वम हेतद्रह्म यह सबका सब, सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टिभाव से प्रणवार्स का श्रवण किया है तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है यह बात मैंने सुन रखी है महासेन मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार का उपदेश दें मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणवस्वरूप अड़तीस श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्वभाग में उमा को सांस रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरम्भ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है